सभी को नमस्कार मेरा नाम है करण सिंह मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और यहाँ पे ब्रह्म कुमारी जी में हम लोग आए हुए हैं हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सेवन सुनते रहो मुस्कुराते रहो आना है तो आ रहा हम कुछ नहीं है भगवान के घर तेरे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 म शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में बातें मुलाकातें निश्चित तौर पे आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है सुबोध दवे सर जी हां आप वैसे बीके बिरला कॉलेज से एसोशिएटेड हैं और काफ़ी समय तक जो है आप इंडस्ट्री uh, में अपनी सेवा देकर रिटायरमेंट ले चुके हैं और एज ए इंजीनियर आपने काम किया है और साथ ही साथ कॉलेज या एजुकेशन से आपका रुचि रहा है तो बी के बिरला कॉलेज से आप एसोसिएट कर रहे हैं और उस काम को अभी भी आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा जब हम लोग एजुकेशन से जुड़ जाते हैं शिक्षा से जुड़ जाते हैं बच्चों से जुड़ जाते हैं तो एक हमारे पास जो है पूरा ज्ञान का भंडार हमेशा चलता रहता है <laughs> तो इसी तरह सुबोध दवे सर के पास भी जो है ज्ञान का अखुट भंडार है और हम लोग आज उनको सुनने वाले हैं तो सुबोध दवे सर का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति आखिर यहाँ पे रेडियो में दुबन के स्टेशन में बहुत ही अच्छा एक फीलिंग है ऑफ कोर्स नया एक्सपीरियंस <laughs> है तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी है आ, मगर वो बहुत एक अच्छा अनुभव भी महसूस हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल uh, सुबह सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें हाँ नहीं आ, मेरे बारे में तो ये कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है बिट्स पिलानी जो इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का लिए काफ़ी माना हुआ वहाँ से की हुई है केमिकल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की थी उसके बाद मैं सेंचुरी जो कंपनी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में करीब तीस साल अलग अलग पोजिशंस में काम किया और पिछले लास्ट के दस साल में करीब एच और एडमेन उसकी कारोबार उसका मैंने संभाला उसको हेड किया और पिछले दो साल से अभी सेवना निवृत्त हो गए हूँ तो मगर जिस सब कंपनी में थे तो वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस दूसरे थे जैसे हॉस्पिटल है स्कूल है कॉलेज उससे भी हम लोग जुड़े हुए थे गवर्निंग बॉडी या ट्रस्टीज अब उस तरह से तो वो रोल मैंने रिटायरमेंट के बाद भी हमारे सी से बातचीत करके वो रोल को आगे बढ़ाया है तो स्कूल और जो वहाँ पे कल्याण महाराष्ट्र में थाने डिस्ट्रिक्ट में जो बीके बिरला पब्लिक स्कूल है और बीके बिरला कॉलेज वो दोनों से गवर्निंग काउंसिल में वाइस चेयरमैन की हैसियत से कार्यरत हैं और उसी आ, तरीके से यहाँ पे कल्याण में जो ब्रह्म कुमारी का सेंटर है वहाँ की दीदियों से कॉलेज में संपर्क हुआ था और हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन है डॉक्टर नरेश चंद्र उनका भी वहाँ पर कॉलेज में आती रहती थी दीदियाँ तो उनके आग्रह पर और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था तो वो विश मौसर अवसर आया कि हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम इस ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए सब पत्नी में और डॉक्टर नरेश चंद्र दोनों यहाँ पे आए हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर नागरे वो यहाँ पे ऑलरेडी पिछले तीस एक साल से जुड़े हुए हैं तो वो एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेटर थे या गाइड थे जो जिनकी वजह से भी हम हम लोग को यहाँ आने में रुचि और जागृत हुई <laughs> सुबोध सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से आप कॉलेज में अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों से जुड़ते हैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ते हैं तो एक अलग ही जो है दुनिया है वहाँ पर बिल्कुल हम सब कुछ भूल जाते हैं और उन चीज़ों को देखकर खुशी होती हैं और मैं चाहूँगा कि अब बात करते हैं एजुकेशन और स्परिचुअलिटी ये दोनों को आप देखते हैं तो कैसा लगता है आपको नहीं आ, एजुकेशन में तो अफकोर्स जो ट्रेडिशनल वे थिंकिंग का यही था कि भाई आपको पढ़ाई करो अच्छी तरह से पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी आपकी अर्निंग रहेगी अच्छी आपकी लाइफ आप आ, जी पाओगे मैं ग्रेजुअली जैसा हम लोग ने चेंजेस देखे हैं पिछले 10 20 30 40 साल में नहीं। नहीं। नहीं। जिस तरीके से अफकोर्स एक तरह से तो फाइनेंशियल वे में सब पूरे भारत देश में सभी ने उन्नति की है और Uh, सबका स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग काफ़ी इम्प्रूव हुआ है काफ़ी चेंजेस सबने देखे ही हम लोगों सब ने mm -hmm. मगर उसके साथ साथ में ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा तो ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग कभी कभी इनकम्प्लीटनेस की भी आती है क्योंकि वो खाली मटेरियलिस्टिक होने से तो एक रूटीन में ज़रूर आदमी अपना काम करता है और एक फीलिंग रहती है मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस तो ज़रूर फीलिंग होती है तो उस दिशा में ये लगता ही था कि कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वैसा होना चाहिए कुछ ना कुछ दूसरा जो लर्निंग्स हैं अदर देन जो बुक की नॉलेज है जो आपको सब्जेक्ट है जिसमें आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो उसके अलावा और भी कैसे आप एक अच्छे ह्यूमन बींग बन सकते हैं कैसे एक, एक वो बनने से क्या आप? मतलब फाइनली आपको मन की शांति जो मिलती है जो आपको सकून मिलता है सेटिसफेक्शन मिलता है वो भी बहुत एक बहुत ज़रूरी है और उसके दिशा में सभी इंस्टीट्यूशनस काफ़ी सब काफ़ी लोगों ने रियलाइज़ आए थिंक काफ़ी सालों से किया है और कुछ ना कुछ पैमाने पे कहीं कम कहीं ज़्यादा जिस भी जैसा हो हरेक की थिंकिंग उसको ऑलरेडी काफ़ी एजुकेशन शैली में लागू तो किया ही गया है पर कहीं ना कहीं आई थिंक वो फोकस बढ़ाई है और अभी जो एन में चेंजेस वगैरह आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको ज़्यादा फोकस दिया गया है कि उसको कैसे कहीं ना कहीं मैंडेटरी जैसा भी बनाया गया जिससे कि वो ऑप्शनल जैसा नहीं रहे और लोगों को ये नहीं लगे कि वो एड ऑन कोई चीज़ है बट पार्ट ऑफ द मेन लर्निंग ही है तो ये सब चीज़ें एक अच्छा डेवलपमेंट है और आई एम श्योर उसको उसका पूरे ह्यूमन काइंड मैन और पूरे देश को उसका काफ़ी लाभ मिलेगा जी जी जी Uh, सुबोध दवे सर बात ही अच्छी बात आपने बताया एजुकेशन के साथ साथ हम लोग अगर एक ही पहलू को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा प्रोफेशनल तो ठीक चलेगा लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो एक मिक्स जो चीज़ें आती है जहां पर ह्यूमन वैल्यूज़ की बात है वो कहीं ना कहीं रह जाता है और जैसे ही हम लोग स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड करते हैं योग मेडिटेशन को अगर एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं तो एक जो ब्लेंड ऑफ वैल्यूज़ है ह्यूमन वैल्यूज़ है वो भी साथ में चलता है तो एक जीवन में जब पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जो है इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी हमारे यहाँ से निकल रहा है नहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बताई कि वो वो देख के कि जब स्टूडेंट पास आउट करता है तो उसमें जो जो ज्ञान है वो तो उसने प्राप्त किया ही अपने एरिया का सब्जेक्ट जो भी उसने कोर्स किया बट उसके साथ साथ में जो रिस्पेक्ट जो वैल्यूज़ हैं जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है वो उसमें भी एक जो एक ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी की भावना जो आनी चाहिए वो जब हम्बलनेस आना चाहिए वो सब देख के अगर आ, देख के नेचुरली वो एक सेटिस्फेक्शन को अगर वहाँ के बच्चा पास आउट हो रहा है वो लगता है और खुद के लिए भी ले पर्सनल लेवल पे भी देखें तो, तो भाई अच्छा हरेक में हरेक में तो जो भी स्ट्रेंथ्स रहती है पर कहीं ना कहीं तो लगता ही है कि कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकमिंग्स हैं कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपन उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं तो इस इस तरह के समिट्स में इस तरह के माहौल में आके आई एम श्योर कि हर एक थ्रू थिंकिंग में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस को आई एम श्योर हर पर्सन कोशिश करता ही होगा और आगे कंटिन्यूटी वो उससे बनाए रखे कोई तरह से तो और भी अच्छा और भी अच्छा, है भी अच्छा कि उस हाँ उस, कि उससे डे टू डे क्योंकि हर आदमी जानता है कि ये अच्छी चीज़ है मगर कहीं ना कहीं फिर भी डे टू डे रूटीन जो कहते हैं उसमें कहीं मतलब खो जाता है या उसमें फिर से ये चीज़ को थोड़ा <laughs> बैक सीट हो जाती है <laughs> भिलकर और, भिलकर और फिर वो थोड़ा टाइम के बाद में फिर वो फोकस से चली आती है तो यहाँ आके तो ऐसा मेरे को खुद पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो ये लग रहा है कि आ, बहुत सही डिसीजन लिया यहाँ आने का ऑफ़ कोर्स फर्स्ट टाइम है बहुत लेट आए बगर दस्ता <laughs> है से मगर उससे उसको कैसे थोड़ा उस दिशा में स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी आ, मेरा मैं खुद अपना बात बताऊँगा तो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत अपने आप को मैं कमजोरी या वीक ऐसा समझता हूं कि मैंने उस दिशा में कभी कुछ ज़्यादा नहीं कुछ सोचा या उसमें समाव मोटिवेशन नहीं हुआ मगर ये लग रहा है कि ये आके वाकई लग रहा है कि वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए और उसको मैं मतलब प्रयास ये है या दृढ़ निश्चय वुड से कि <laughs> उसको कैसे मैं अपने जीवन शैली में इंक्लूड कर पाऊँ बिल्कुल बिल्कुल uh, सुबोध जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि यहाँ आके आपको उस आत्मा चेतना का जो दर्शन है वो हो, हो गया है निश्चित तौर पे हम लोग जब एक एजुकेशन uh, लेने के बाद कामकाज में बिज़ी हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यही सब कुछ दुनिया है लेकिन जब तक हम हर चीज़ को नज़दीक से नहीं देखते उसको एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो चीज़ें हमारे अंतर जो है जागृति नहीं लाती हैं बाकी दूर से हम लोग सोचते हैं कि ठीक है आप कर रहे तो अच्छी बात <laughs> लेकिन जब हम लोग पास से उसका दर्शन कर लेते हैं तो लगता है कि ये चीज़ मेरा मिस हो गया तो फिर भी लेकिन आपको अभी एहसास हो गया कि ये चीज़ अभी मेरे साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ देर आ गए लेकिन दुरुस्त बन के ही आप जाएंगे और उन चीज़ों को अपनाएंगे तो ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ साथ हमारी जो भारत की परम्परा है भारत की जो सभ्यता है उसको भी हम लोग जो हैं, अपने कार्य के माध्यम से अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के बीच में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं तो आत्मचेतना की जागृति जो है निश्चित तौर पे हर जगह जो है हमें आ, हाईलाइट करती ही है और हमें एक आ, विश्व बंधुत्व से जुड़े रखता है हम कभी अलग नहीं हो पाते तो ये चीज़ है और निश्चित तौर पे आपने इसको अनुभव किया है तो एजुकेशन फील्ड में अभी जो नई शिक्षा पद्धति भी आ रही है उसमें भी शायद काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी वेरिएशन है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है तो आप क्या बताना चाहेंगे थोड़ा सा नहीं जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जो नई शिक्षा प्रणाली है हुँ. उसमें जो देखा मैंने ऑफकोर्स मैं एकदम डे टू डे इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ मगर फिर भी इस पर काफ़ी प्रेजेंटेशंस कॉलेज ने किए और उसमें देखा है तो इंडियन नॉलेज सिस्टम करके कुछ क्रेडिट्स हैं उसके कोर्सेज कई हैं ऑप्शन उसमें से करने हैं और फिर वैल्यू आ, आ, से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं और एबिलिटी इनहैंसमेंट के हैं इसके लिए के सो इस तरीके से कई चीज़ें हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब बुकिस नॉलेज कहीं ना कहीं काफ़ी नहीं है तो उसके लिए जो फील्ड आपकी है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज उसके साथ साथ आपकी स्किल्स और एबिलिटी अलग अलग एरियाज़ में मान लो पब्लिक स्पीकिंग हर तरीके से आपका एक ऑलराउंड एक पर्सनल पर्सनालिटी पर्सोना बनाने के लिए वो है और इंडियन नॉलेज सिस्टम और वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वैल्यू इंजीनियरिंग नहीं वैल्यू एडिड कोर्सेज जो हैं तो वो सब चीज़ें जो हैं बहुत आ, बहुत सोच विचार करके सही आ, रखी गई हैं कि वो कहीं ना कहीं अभी तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोकस जो रोड लर्निंग या उसके ऊपर था कि कैसे आपको याद करें एग्जाम पास करें अच्छे मार्क्स लेके आए मगर इसके ऊपर नहीं था तो ये फोकस जो आया है वो बहुत ही अच्छा है और उसमें अब ये इवॉल्विंग चीज़ है अभी इस साल से ही लागू की गई है एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो और या कुछ स्टेट में शायद पिछले साल से थी तो मतलब नहीं इवॉल्विंग चीज़ है। तो उसमें सेलेक्शन ऑफ कोर्सेज उसका इम्प्लीमेंटेशन उसका डिप्लॉयमेंट भी सही तरीके से होना चाहिए जिससे कि बच्चों में उसका इंटरेस्ट भी जागृत हो सके उस तरह से उसको हैंडल करना भी ज़रूरी है hmm. मतलब उसको कोई बोझा या कोई ऐसा नहीं लगे इंटरेस्टिंग वे में उसको करना तो हर इंस्टीट्यूशन को काफ़ी ज़रूरी है कि उसको उस तरीके से ऑफकोर्स अवेलेबल तो नॉलेज और रिसोर्सेज हैं मगर मेरे को लग रहा है कि हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहता ही है कि उसको कंटेंट अच्छा है चीज़ अच्छी है कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका इंप्लीमेंटेशन भी पूरा मन से होना चाहिए और उसको इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए जैसे आज की जो न्यू एज जो जो बच्चे हैं उनको भी वो अपीलिंग लगना चाहिए उनको भी उसमें थ्रिल आना चाहिए उसमें उनको लगना चाहिए कि हाँ ये भी ज़रूरी है हमारे सीखने के लिए तो वो आई एम श्योर उसके लिए भी जैसे जैसे टाइम होगा वो उसको और परफेक्शन आएगा बट जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा है बढ़िया स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल सुबोध दवे जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई एक गीत आपके मानस बटन पर हो तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताइए चल केला चल केला चल केला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल क्या बात है क्या बात है चलिए बात ही प्यारा सा आपने याद कर है मुझे लगता है कि ये गीत जो है हमेशा आप अगर कभी मायूस हो जाते हैं या अकेला फील करते हैं तो ज़रूर इस टाइप के गीत आप अगर सुनते हैं तो आपको एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशन मिलता है आपकी चेतना को एक जो है मोमेंट देने का काम आ जाता है और जब आप गहराई से इस बार चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक नया रास्ता मिल जाता है तो आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत अभी आपके लिए ख़ास आप सुनाए हैं रेडियो माधुवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो अकेला चल रखे तेरा मेला पीछे छूटा राही चल के चल अकेला चल अकेला चल रखे तेरा मेला पीछे छोटा राही चल रखे छूता राी चल रखेला नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में सुबोध दवे सर हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन ये दोनों का मिलाप की बात उन्होंने की है और निश्चित तौर पे एजुकेशन सिर्फ अकेला ही अगर हम लोग देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज़ या फिर रिस्पेक्ट जिसको कहेंगे वो चीज़ें कम हो जाती है लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन फील्ड में स्परिचुअलिटी को अपनाते हैं योग को अपनाते हैं मेडिटेशन को अपनाते हैं ध्यान धारणाओं की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं बच्चों में या जो विद्यार्थी है उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हुए उसे अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए काम करेगा और ये चीज़ सुबोध दवे सर ने अच्छी तरह से जाना है तो आइए अब मैं बात करना चाहूँगा कि सुबोध दवे सर एक लाइफ में जो है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं और आप केमिकल इंजीनियर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपने देखी होगी तो कहीं ना कहीं एक हमको जो है जीवन में एक ऐसा की आता है कि एक यूटर्न भी आ जाता है किसी चीज़ के बाद तो मैं चाहूँगा कि एक कोई उतार चढ़ाव के बारे में बताइए आप <laughs> नहीं उतार चढ़ाव तो जैसे आपने खुद ही कहा कि वो आते रहते हैं और Uh, मतलब उसमें यही लर्निंग रहता है कि जैसा कि वर्ड में ही है कि उतार आता है तो चढ़ाव भी आता ही है तो मायूस किसी को भी नहीं होना चाहिए और उसको एज अ लर्निंग ही लेना चाहिए ऑफ ऑफकोर्स स्वाभाविक है कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता ही है मगर वो डिसअपॉइंटमेंट कैसे अपन उसको जल्दी से अपने पीछे रख सकें कैसे उससे कुछ एक्सपीरियंस लें कैसे उसको लर्निंग में लें कैसे अपन समझें कि ये कोई और की वजह से नहीं है कहीं ना कहीं शायद अपने में भी सरकमस्टेंसेस की भी बात हो सकती है नहीं, मगर नहीं, उसको एक ऑब्जेक्टिवली एक थर्ड बाहर से थर्ड पर्सन ही देखना चाहिए कि नहीं, क्या नहीं, उसमें चीजें रही क्यों उसकी वजह से उतार आया नहीं, और नहीं, कैसे उसको हम उसको उसको अगली बार या कैसे क्या चीज डिफरेंटली कर सकते हैं क्या हमने खुद में उसका एनालिस ठीक से नहीं किया प्रिपरेशन ठीक से नहीं की या टीम को हम साथ लेकर नहीं चल पाए कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को या और इस तरह से चीज और उसको किस तरह से हम उसको सुधार कर सकते हैं जिससे कि अगला जैसे अब हम लोग तो सब ने देखा अभी चंद्रयान का एक्सपीरियंस बिल्कुल जो हम तो सब ने आ, इस बार काफ़ी फॉलो किया कि कैसे पूरी इसरो की टीम ने चंद्रायन टू से क्या क्या लर्निंग्स ली कैसे उसको सिम्यूलेशन अलग अलग किए कैसे कैसे उन्होंने पूरे ट्रायल्स मल्टीपल टाइम्स किए और कैसे उसको एक बोलते हैं सेफेल सेफ बिल्कुल, बिल्कुल चीज़ से किया तो वही एक होना चाहिए कि डिसअपइटमेंट तो टेम्प्रेरी रहना रहता है मगर उसको टेम्प्रेरी रहे उसे मायूस नहीं होना चाहिए उसे अपनी स्परिट्स को हाई रखना चाहिए और फिर से प्रयास करके तो ज़रूर कोई भी जिस फील्ड में हो उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी जीत मिलेगी यही मैं इसके लिए आ, आ, इसके बारे में बोल सकता हूँ <laughs> चलिए सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट के बारे में कुछ शेयरिंग कीजिए आपके लाइफ का हैप्पीस्ट अभी हैप्पीस्ट ऐसा वन तो एक कोई चीज़ तो एकदम से ध्यान में नहीं आ रही काफ़ी आ रही हैं जैसे पहले बचपन में देखें तो स्कूल में जब रिजल्ट आया बोर्ड के एग्जाम का और स्कूल में <laughs> शायद थर्ड पोजीशन में रहा तो जब वो पता चला कि भाई रैंक होल्डर्स है स्कूल में तो उस समय बहुत एक मन में खुशी <laughs> आई वैसे एक डॉटर ने जब ट्वेल्थ एग्ज़ाम किया था उसने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से और वो उसने हम लोग तो साइंस करते तो घर में चाह रहे थे वो साइंस ले और उसको साइंस कामर्स ले नहीं लेनी थी आर्ट्स लेना था तो मुंबई में सेंट जेवियर्स का अच्छा नाम था तो वहाँ पर उसका दाखिला करवाया था तो उसका भी जब का रिजल्ट आया और हम लोग को पता चला कि उसने भी मेरिट uh, अच्छा, लिस्ट में आई है महाराज उस समय मेरिट लिस्ट निकलती थी बाद में तो फिर वो सिस्टम रोक दिया गया तो उस वो उस समय वो बहुत ही कि अपने संतान को भी कोई अच्छा कुछ हो रहा है तो सुन के बहुत ही वो अच्छा खुशी का मौका था <laughs> <laughs> बाकी तो लाइफ में जैसे प्रमोशंस वगैरह जब जब भी होते थे तो हर प्रमोशन एकदम से और ख़ासकर अगर अनएक्सपेक्टेड हो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कई बार कई बार तो रहता है कि भाई ड्यू था जैसा मन में लगता है बट कोई कोई इतनी साल इस साल में एक दो मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ है कि अन एक्सपेक्टेड था कि बहुत रिसेंटली पहले हो चुके थे प्रमोट तो कुछ लगता नहीं था मगर फिर भी जैसे एकदम से आया तो वो वाकई लगा कि अरे बहुत थ्रिल की बात उसमें महसूस हुई तो इस इस तरह से कई चीज़ें हैं जो एकदम से थ्रिल वाला दी बाकी तो और जैसे <laughs> फैमिली में और ओकेजंस काफ़ी आते रहे प्रोफेशनल लाइफ में भी आते रहे जिस जो उन्होंने खुशी का एहसास दिया अच्छा यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है जैसे मैंने शुरू में भी पता है कि वो जो देर रहा है दूर उस वाला ही फीलिंग आ रही है <laughs> बट कहीं ना कहीं एज एज एन इंजीनियरिंग पर्सन टेक्नोलॉजी और जुड़े हुए साइंस से जुड़े हुए थोड़ा तो स्केप्टिकल जैसा एक फीलिंग थी कभी कि भाई ये सब चीज़ें ठीक है मगर आ, मतलब इनका इसकी इनके बिना भी मतलब आप काम कर सकते हैं आपका अपना एनालिटिक uh, थिंकिंग है आपका सब बैलेंस वे ऑफ लाइफ है कोई आपका फूड हैबिट्स अच्छी हैं सब घर का परिवार में आपका वे ऑफ थिंकिंग और आप डेडिकेटेड अपने काम की तरफ फैमिली की तरफ तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सब कुछ ठीक है तो इसका कोई ऐसा नहीं लग रहा ठीक है, है जिनको से बेनिफिट मिलता है उस फील्ड में उनको इंटरेस्ट आया हो गए हुए हैं ठीक है मगर अपना कोई उस रुझान जैसा बोलते हैं उस फील्ड में नहीं, नहीं बन पा रहा था बट जैसा मैंने कहा कि वो विद प्रॉब्लम विध एज और लाइफ मतलब चेंजेस आते हैं मगर अभी भी यहाँ आने के पहले भी ये था कि भाई ठीक है जा रहे थे एक, एक <laughs> हाँ एक ट्रिप है मतलब उस तरह से उसको ले रहे थे, थे।, थे कि ठीक है यहाँ पे समिट में है कॉन्फ्रेंस में है तो सुनेंगे करेंगे मगर फिर भी एक मतलब ऐसा कोई बिल्कुल ही चार्ज होके फीलिंग में नहीं जा रहे थे बट वापस तो डेफिनेटली चार्ज होके जा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा है डेफिनेटली चेंज्ड है जी जी कि वो आज दीदी भी बता रही थी कि बैटरी चार्ज और उसके बारे में सुबह के ज्ञान भी दिया जा रहा था तो मेरे ख्याल से वो अप्रोप्रियट एग्जांपल लगा कि काफ़ी चार्ज फीलिंग होके जा रहे हैं और इसको किस तरह से इसको मोमेंटम इसका और आगे बढ़ाना है और वो वो फीलिंग लेके यहाँ से वापस जाएगा ठीक है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुबह देवर सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट मोमेंट हम लोग अपने जीवन में तो प्राप्त करती हैं जिसकी वजह से हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं और उसी खुशी को लेकर हम लोग जो है जीवन जीने में आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन साथ में जब अध्यात्मा हमारे जीवन में आता है तो हर चीज़ को जो है हम लोग एक नए तरीके से देखना शुरू करते हैं और यहाँ आने के बाद जैसे चार्ज हो जाती बैटरी हमारी बिल्कुल फुल्ली चार्ज हो जाते हैं हम लोग और जीवन में दुख नाम की चीज़ नहीं रहती है क्योंकि हमें एनर्जी के बारे में पता हो जाता है और एक ऐसी एनर्जी जो कभी मिटने वाली नहीं है और हम लोग कहते हैं कि इनविजल एनर्जी है जो इसका इसका कभी किसी ने बनाया नहीं और वह डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा जब हमारा कनेक्शन उसके साथ हो जाता है तो लाइफ बिल्कुल अलग जो है एक हाइट ले लेता है और हम उसके साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं और हमारी उन्नति बनी रहती है तो सुबह सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा हमें नहीं मेरे को भी आई थिंक वो म्यूचुअल है कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का और कि ये बाय द वे वहाँ पे हम लोग लंच के लिए वेट कर रहे थे उस समय आपके रिप्रेजेंटेटिव ने हमको कांटेक्ट किया और ये हमको अपॉर्चुनिटी तो <laughs> मिली और आपसे आपके माध्यम से और भी लोगों से बात करने का एक एक नया एक अनुभव जरूर हमको हाँ, भी आ, एक ये प्राप्त हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी सर चलिए सुबह सर ने बहुत अच्छी बातें बताया और उन्होंने अपना स्कूल कॉलेजेस लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया और जीवन के कुछ हैप्पीस्ट मोमेंट के बारे में बात की उन्होंने तो निश्चित तौर पे आप कही न कहीं ना कहीं सुबोध दवे सर को सुनकर आप कनेक्ट हो पा रहे होंगे अपने लाइफ के साथ में भी कुछ चीज़ें जो है आपको कॉमन लग रहा होगा और इसके साथ मैं, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से सुबोध जी ने अब यहाँ आकर एक आ, पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आ गई स्पिरिचुअल एनर्जी को उन्होंने समझा है तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी से कहीं टच नहीं हुए हैं या कहीं आपको मोटिवेशन नहीं मिला हुआ है इस तरफ आने का तो ज़रूर यहाँ पर सुबोध सर से एक प्रेरणा मिल सकता है कि आपको एक बार इस चीज़ को भी समझना जानना बहुत ज़रूरी है तो चलिए आप सभी अपने आप को अच्छा बेहतर जीवन जिए ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खम आ जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्क्राहते रहो रम मंगल चेतना से सकल विश्व ओम परिवर्तन की पावन बेला में क्यों न पिता का कहना माने और चेत की say hey. चक्र के के अंतिम चरण में, में, अति विकारों वातावरण सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में, में, वाता में। पवित्रता की दिव्य ज्योत जगा स्वर्ण प्रभात धरा पड़ ला चेत की क्यारी में पुष्प गाय मंग नेतना से सकल विष्ण को मेहकाए वक्त गुजर रहा है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 हो जाए और चीत की क्यारी में पावन